ये कौन सी जगह है पिताजी ये बैंक है राजू हम अपने पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर हम अपने पैसे बैंक से निकाल सकते हैं उस दौरान बैंक हमारे पैसे अपने पास सुरक्षित रखती है अधिक समय पैसे रखने के बाद बैंक हमें थोड़े ज्यादा पैसे देती है जिसे ब्याज कहा जाता है अब मैं आज की दावत के लिए कुछ पैसे निकालूंगा इसे कैश काउंटर कहते हैं राजू जब हमें पैसे निकालने या जमा करने हो, तब हम इसी काउंटर पर आते हैं मुझे अपने वेतन का चेक बैंक में भरना है और पासबुक भी भर के लेनी है पासबुक क्या होता है पिताजी क्या ये प्रगति पुस्तक है जिससे हमें पास या फ़ेल होने का पता चलता है अरे नहीं अपने हर ग्राहक का हिसाब रखने के लिए बैंक ऐसी पुस्तक सभी को देती है जिससे उन्हें पता चले कि ग्राहक ने कितने पैसे बैंक में जमा किए हैं या कितने पैसे बैंक से निकाले हैं इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्राहक के खाते में कितने पैसे जमा हैं। ऐसी सभी जानकारी इस पासबुक में लिखकर या प्रिंट करके सभी ग्राहकों को दी जाती है ओ अच्छा और अब वेतन के चेक के बारे में क्या कह रहे थे क्या आपको आपका वेतन चेक करना है जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं तब इस प्रकार का चेक हम उन्हें देते हैं पर इसके लिए बैंक में खाता होना जरूरी है मेरे ऑफिस ने मुझे इस चेक द्वारा मेरा वेतन दिया है जब मैं इस चेक को मेरे बैंक के खाते में जमा करूंगा, तब मेरे ऑफिस के खाते से पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे और फिर मैं जब चाहूँ उन पैसों को निकाल सकता हूँ ओ लगता है इस बैंक में बहुत सारा काम चलता है ये काम तो बहुत मुश्किल होगा ना पिताजी हाँ मुश्किल तो है लेकिन आजकल सारे बैंकों में कंप्यूटर आ गए हैं जिसकी मदद से रोज के लेन देन का कामकाज चलाने में आसानी होती है ये क्या है पिताजी इसे एटीएम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसमें एटीएम कार्ड की मदद से हम पैसे निकाल सकते हैं या अपने खाते की जमा राशि देख सकते हैं और वो भी किसी भी समय बैंक के बंद होने पर भी एटीएम चालू रहता है दिन हो या रात एटीएम 24 घंटे चलता है बैंक के बारे में हम कुछ जानकारी लें। ले ये नगद रकम है नगद रकम का उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं जैसे कि बाजार से सामान खरीदना तुम्हारे स्कूल की फीस भरना इत्यादि नगद रकम हमें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए यह चेक है चेक का उपयोग किसी को पैसे देने के लिए या फिर बैंक से पैसे निकालने के लिए होता है ये डिपॉजिट स्लिप है हम डिपॉजिट स्लिप का उपयोग तब करते हैं जब हमें बैंक में कुछ पैसे जमा करने हो हम नगद या चेक के रूप में पैसे जमा कर सकते हैं डिपॉजिट स्लिप पर अपने खाते का नाम खातेदार का नाम तारीख और रकम लिखी जाती है नगद जमा करते समय नोटों की संख्या और चेक जमा करते समय चेक का नंबर तारीख और उस चेक पर लिखा बैंक का नाम लिखना पड़ता है विड्रॉवल स्लिप है बैंक से पैसे निकालने के लिए विड्रॉवल स्लिप का उपयोग किया जाता है इस पर अपने बैंक के खाते का नंबर और रकम लिखी जाती है यह पासबुक है इस पासबुक में हमारे बैंक खाते का जमा खर्च लिखा जाता है हम जो भी पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं उसे तारीख चेक नंबर और रकम के साथ इस पासबुक में लिखा जाता है इस पासबुक में हम हमारे खाते की जमा राशि देख सकते हैं हर महीने हमें अपनी पासबुक बैंक से आधुनिकतम कर लेनी चाहिए ताकि हमारा सारा जमा खर्च उस पर लिखा जाए यह डिमांड ड्राफ्ट या डीडी है जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो नगद या चेक के बजाय हम डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं यह डिमांड ड्राफ्ट चेक जैसा ही होता है लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के मामले में हमें पहले पैसे बैंक में भरने पड़ते हैं फिर बैंक अपना चेक उस व्यक्ति को देती है जिसे हमें पैसे देने हैं यह ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का उपयोग बैंक के अपने खाते के कुछ कार्यवाही करने के लिए होता है जैसे कि पैसे निकालना या जमा खर्च देखना और यह सब बैंक गए बिना भी किया जा सकता है एटीएम का फायदा यह है कि यह 24 घंटे खुला रहता है ये एटीएम कार्ड है एटीएम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें यह एटीएम कार्ड ए में डालना पड़ता है उसके बाद एक खुफिया नंबर दबाना होता है जिसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पी आई एन कहते हैं उसके बाद ही हम एटीएम से कार्यवाही कर सकते हैं पी आई एन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका उपयोग हमारी पहचान एटीएम को देने के लिए होता है ताकि दूसरा कोई व्यक्ति हमारे बैंक के खाते का उपयोग ना कर सके